श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 124, सौ अक्टूबर अठारह श्री राम कृष्ण की परमहंस अवस्था दिन के तीन बजे का समय है श्री राम कृष्ण के पास दो एक भक्त बैठे हुए हैं बालक की तरह अधीर होकर श्री राम कृष्ण बार बार पूछ रहे हैं डॉक्टर कब आएगा क्या बजा है आज संध्या के बाद डॉक्टर आने वाले हैं एकाएक श्री राम की बालक जैसी अवस्था हो गई तकिया गोद में लेकर वात्सल्य रस से भरकर बच्चे को जैसे दूध पिला रहे हों भावास में हैं बालक की तरह हंस रहे हैं और एक खास ढंग से धोती पहन रहे हैं मड़ी आदि आश्चर्य में आकर देख रहे हैं कुछ देर के बाद भाव का उपशम हुआ श्री राम के भोजन का समय आ गया उन्होंने थोड़ी सूजी की खीर खाई मढ़ी को एकांत में बहुत ही गुप्त बातें बतला रहे हैं श्री रामकृष्ण मढ़ि से एकांत में अब तक भावावस्था में मैं क्या देख रहा था जानते हो शिवूड़ के रास्ते में तीन चार कोस का एक मैदान है वहाँ मैं अकेला हूँ बढ़ के नीचे मैंने जो पंद्रह सोलह साल के लड़के की तरह एक परमहंस देखा था फिर ठीक उसी तरह देखा चारों ओर आनंद का कोहरा सा छा गया है उसी के भीतर से तेरह चौदह साल का एक लड़का निकला केवल उसका मुख दिख रहा था पूर्ण की तरह का था हम दोनों ही दिगंबर फिर आनंद पूर्वक मैदान में दोनों ही दौड़ने और खेलने लगे दौड़ने से पूर्ण को प्यास लगी एक पात्र में उसने पानी पिया पानी पीकर मुझे देने के लिए आया मैंने कहा भाई तेरा जूठा पानी तो मैं न पी सकूंगा। तब वह हंसते हुए गिलास धोकर मेरे लिए पानी ले आया श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है कुछ देर बाद प्राकृत अवस्था में आकर मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अवस्था फिर बदल रही है अब मैं प्रसाद नहीं ले सकता सत्य और मिथ्या एक हुए जा रहे हैं फिर क्या देखा जानते हो ईश्वरी रूप भगवती मूर्ति पेट के भीतर बच्चा है उसे निकाल कर फिर निगल रही है भीतर बच्चे का जितना अंश जा रहा है उतना बिल्कुल शून्य हुआ जा रहा है मुझे दिखला रही थी कि सब शून्य है मानो कह रही है देख तू भानुमति का खेल देख मणि श्री राम की बात सोच रहे हैं बाजीगर ही सत्य है और सब मिथ्या है श्री राम उस समय पूर्ण पर मैंने आकर्षण का प्रयोग किया परंतु क्यों कुछ न हुआ उससे विश्वास घटा जा रहा है मढ़ी ये तो सब सिद्धियाँ हैं श्री राम निरी सिद्धि मढ़ी उस दिन अधरसेन के यहाँ से गाड़ी पर हम लोग आपके साथ जब दक्षिणेश्वर जा रहे थे सब बोतल फूट गई थी एक ने कहा आप बतलाइए इससे क्या हानि होगी आपने कहा मुझे क्या गरज जो यह सब बतलाऊं? यह सब तो सिद्धि का काम है श्री राम हाँ लोग बीमार बच्चों को जमीन पर लटा देते हैं और फिर कुछ लोग भगवान का नाम लेकर मंत्र जपने लगते हैं जिससे वह अच्छा हो जाए इसी प्रकार लोग अन्य बीमारियाँ भी मंत्र जंतर से अच्छी कर देते हैं ये सब विभूतियाँ हैं जिनका स्थान बहुत ही निम्न है वे ही लोग रोग अच्छा करने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं